आत्मत्वे आगम प्रमाण विज्ञान आत्मा आगम प्रमाण कहते विज्ञानमकोशो विज्ञान जीव इगमु सर्व जन्मनाशसुखा अं विज्ञानमयकोश जीव इगम जगु कई गई शब्द अर्थ में धातु गई धातु का जगह लीर लकर बनेगा आदेश उपदेश गा हो जाएगा ज गा उस पदांत से आतुल पीड़ित आका लोप हो जाएगा जगु बन जाएगा कहते थे कहे एतस्य सर्व संसार जन्म नाश सुखाधिक जन्म मृत्यु सुख दुख, आदि दुखादिजित तस्वस्या मनोमयादन अतरात्मा विज्ञानम विज्ञान यज्ञं तनुते इत्यादि वाक्यं विज्ञानस्य आत्मत्व प्रतिपादकमिति भावः तस्माद, तस्माद मनोमयाद मनोमेय से अन्य अंतर आत्मा विज्ञानम तनुते यज्ञं करता है विज्ञान बुद्धि को करता बताया ये आत्मा है इत्यादि वाक्य विज्ञान से आत्मा तो प्रतिपादक विज्ञान ही आत्मा है इसका प्रतिपादन करने वाले ऐसे वाक्य है ऐसे कहते हैं तो, बौद्धावा शून्यवादिंग दर्शय बौद्ध के चार शिष्यमें से मुख्य मध्यम विवर्तमखिल शून्य से मे ने जगत मध्यम के शिष्य मुख्य है बौद्ध के अभांतर भेद चार भागे एक तो कहते हैं मुख्य है सब सारे जगत शून्य का ही विवर्त है ही सत्य है नित्य है और बाकी सब जगत मिथ्या है क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार कहते प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश होने वाले विज्ञान ही आत्मा है और दो बार है सौतांत्रिक वैभाषिक तो बौद्ध के अभांतर भेद से शून्यवादी नून्य बदंती थी शून्यवादी न शून्य पद रहते सुपे जाश्य अतः वृद्धि हो जाएगी वादिन शून्यवादी न सच उपपदमति मत समास होता है मत दिखाते हैं विज्ञानं क्षणकं न्षण विद्युत अभ्र निमेशभ्र निमेश अन्नुपलबाध शून्य मध्यमिक जगु शून्य जगु विज्ञान क्षणिक विद्युत अभ्र निम अच्छा क्षणिकम विज्ञानम आत्मा न विज्ञानम आत्मा न क्षणिकवात विद्युत अभ्रय निमेश जैसे विद्युत अभ्रय मेघ है निमेश खोलना बंद करना जो क्षणिक आत्मा नहीं होते हैं विज्ञान भी क्षणिक होने से आत्मा नहीं है विज्ञानम क्षणिकम दिज्� न आत्मा यथा क्षणिकम तथा न विज्ञानम न आत्मा क्षणिक विद्युतवत अभ्रवत ऐसे दृष्टान क्षणिक आत्मा नहीं होगा तो विज्ञान जब ये आत्मा नहीं तो आत्मा क्या है अन्य से सब का निराकरण कर दिया विज्ञानवादी तो कहते हैं कि क्षणिक विज्ञान है उससे अतिरिक्त सब मिथ्या है कुछ यही निबाह्य वस्तु जैसे स्वप्न में केवल ज्ञान होता है दर्शन ज्ञान उससे अतिरिक्त विषय सपने में हाथी देखा पर्वत देखा कमरा के अंदर पर्वत है आ जाता है नहीं। हाथी तो आ जाएगा <laughs> सपना में जो देखते हैं कोई आ जाता है कमरा के अंदर <laughs> नहीं।, नहीं नहीं है दिखता है केवल ज्ञान से अतिरिक्त विषय सपना में नहीं है इसी प्रकार विज्ञान आबादी कहते जागृत काल में भी जो बाह्य वस्तु सब है ज्ञान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है केवल ज्ञान ही है इस रूप से दिखता है भ्रांति से और शून्यवादी कहते वो तो क्षणि के आत्मा नहीं है यदि वो विज्ञान भी निराकरण हो गया विज्ञानवादी तो बाह्य पदार्थ को निराकरण करके विज्ञान को आत्मा बताते थे शून्यवादी आए ही विज्ञान भी क्षणी आत्मा नहीं है तो फिर सबका निराकरण हो गया और अन्य कुछ दिखता ही नहीं अन्य से अन्य कोई दिखता नहीं किसको आत्मा कहेंगे अन्य कोई है ही नहीं इसलिए शून्यम माध्यमिका जगह माध्यमिक ने कहा शून्य ही आत्मा है सबका निराकरण हो गया और कुछ नहीं सबका अभाव शून्य है वही आत्मा कहते हैं है तो, नात्मा वो तो ऐसे बौद्ध लोग नास्तिक है नास्तिक है वेद निंदा का है। वेद निंदा करने वाले नास्तिक है वेद प्रमाण नहीं मानते हैं फिर भी वो अपने महत्व को पुष्ट करने के लिए कहते हैं वेद में भी कहा गया है कुछ लोग ऐसा है शास्त्र को प्रमाण तो नहीं मानते है किन्दु अपने महत्व को सिद्ध करने के लिए कहीं कि शास्त्र में मिल गया उसको लेकर दिखाएंगे देखो इस शास्त्र में कहा गया शास्त्र किस शास्त्र को प्रमाण माने तो ठीक है वो पूरा प्रमाण नहीं माने कहीं एक देश में कुछ, नहीं कुछ नहीं कहा गया आगे पीछे विचार के भी न देखो हमारे मत इस शास्त्र में आया इसलिए ये भी कहते हैं विज्ञान है तथा श्रुति माह शून्य ही आत्मा उसको प्रतिपादन के लिए श्रुति भी कहते है प्रतिपादन करने के लिए श्रुति प्रमाण है असदेवे दम इम ततः ततः सर्वं सर्वं प्रकल्पितं प्रकल्पितं ज्ञान जेयात्मक जगद्भ्रांति प्रकम्भ्रांति असद इत्याद असदैव इदम अग्रे आसित छांदोग्य माया इदम नाम रूपात्म का जगत अग्रे एकाथ सृष्टि के पहले असदैव आसित असद ही था, था तुच्छ है जैसे सस बंध्या पुत्र कुछ नहीं था वो कहते है यद्यपि वेदांत मत के अनुसार वो तुच्छ नहीं है असत का अर्थ अभि नाम रूप अनभिव्यक्त था अनभिव्यक्त नाम रूप था क्योंकि आशित शब्द प्रयोग करते हैं तो कुछ था अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक था ऐसे तर्थ है आगे ही श्रुति में भी कहा गया कुत तो तो असत तो सज जाए तो असत से सत की उत्पत्ति कैसे होगी सत्य एवं स्वमय दमग्रहसी थी वो तो, तो पहले सत ही था श्रुति में तो है किंतु पूर्वापर पर नहीं करके अपने मत मिल गया कह तो असद्रह आशी थी श्रुति में यही कहा गया हमारे मत ही कहा गया इदमेव सुतम इदम सुतम शून्य ही आत्मा इसे में कहा गया ज्ञान कम सर्व जगत भ्रांति प्रकलित शून्य ही यदि आत्मा है ये जगत कहाँ से आया कहते जितने सो दिखता है सो भ्रांति से कल्पित है शून्य ही वास्तव है घटपट ज्ञान आकाश आदि का ज्ञान ज्ञेय कहते ज्ञान के विषय को घट ज्ञान का विषय घट है घट होता है ज्ञट का ज्ञान ज्ञान ज्ञेय आत्मकम सर्वम सारा जगत कोई ज्ञान है ज्ञेय पदार्थ है जितने पदार्थ है सब पदार्थ मिथ्या है भ्रांति से कल्पित है उनका जो ज्ञान होता है वो ही ब्रह्म है मिथ्या है भ्रांति ये सर्वम जगत भ्रांति प्रकल्पितम भ्रांतिया प्रकल्पितम भ्रांति से कल्पित है जैसे राज्य में सर्व की भ्रांति कभी होती है किसको आता है नहीं भ्रांतिकाल में नहीं, नहीं। कल्पित तो है भ्रांति से कल्पित वस्तु तो सर्प नहीं है भ्रांति कल्पित तो सर्प है ठीक इस प्रकार में से जगत कल्पित है स्वप्न में जैसे देखते कुछ नहीं है स्वप्न दिखता है प्रपंच इस प्रकार शून्य ही वास्तव है कुछ भी नहीं है फिर भ्रांति से कल्पित सारे जगत है इसलिए कहते मुख्य माध्यमिको विवर्तम अखिलम शून्य से मेने जगत शून्य विवर्तम अखिल जगत सारा जगत शून्य का विवर्त है एक होता विवर्त एक होता परिणाम विवर्त होता है अतत्व तो तो अन्यथा भाव तात्विक अन्यथा भाव नहीं परिणाम होता है तात्विक अन्यथा भाव यत्विक को अन्यथा भाव परिणाम उदीरित था परिणाम उदीरित्विक अन्य था होता है उसको कहते परिणाम अतात्विक अन्यथा भाव अतात्विको अन्य था भाव विवर्त स उदीरित अतात्विक अन्यथा भाव कहते विवर्त राज में सर्प हो जाती है नहीं नहीं त्विक नहीं अतात्विक भ्रांति, भ्रांति से केवल उसको कहते विभर्त वस्तु सर्प नहीं होती रजी है अतात्विक भ्रांति से सर्प कल्पना करते हैं वो जो कल्पित सर्प है अतात्विक विवर्त कहते है अतात्विक अन्यथा भाव विवर्त सदीत जो तात्विक अन्य भाव वो तो परिणाम है जो अतात्विक अन्यथा भाव उसको कहते विवर्त शून्य का विवर्त है संपूर्ण जगत जैसे हम वेदांत में कहते हैं ब्रह्म ही सत्य है उसका विवर्त ही सारा प्रपंच जगत है वो ब्रह्म के ब्रह्मा नहीं मान करके कहते है कर है उसका विवर्त सारा जगत कहते भ्रांति कल्पित है असवेद मूल्य से तद्रुपत्व प्रतीयमान जगत है का गति आह ज्ञान शून्य से तद्रुपत्व शून्य भी आत्म रूप हो गया शून्य हो गया आत्मा अरे सारा जगत दिखता है ये फिर क्या है ये जगत की क्या गति प्रतीय मानस जगत प्रतीय मान प्रती का विषय प्रतिपूर्व धातु से कर्म निशान होकर बनता है प्रतीय मान प्रती का विषय ज्ञान का विषय है प्रतीय मानस्य जगत जो प्रतीत होती जगत की इस जगत प्रतीयमान जगत की क्या गति है ऐसा संक्रांत से कहती है सब भ्रांति कल्पित ज्ञान ज्ञातम सारे जगत भ्रांति से कल्पित है तो, <स्थाँगा> ये जो शून्य को आत्मा कहते हैं इसका दूषण करते हैं निर्धिष्वान विभ्रांते निर्धिष्वान विभ्रांते शून्यस्यापि शून्यस्यापि निधिष्ठाभ्रांति शून्य सखा स साक्षिवा शून्य धन्योक्तिराम निरिष्ठ तो होता है राज्य में ब्रह्म होता है राज्य को कोई हटा दिया सर्प दिखेगा नहीं <coughs> राज्य में सर्प जिसमें ब्रह्म हुआ वो जब तक सर्प दिखता है वो हट गया तो सर्प दिखेगा कहीं भ्रम होता है भ्रम कोई अधिष्ठान कुछ भी है ही नहीं खाली भ्रम नहीं होता है जल भ्रम होता है तो मरूभूमि में होता है स्थल है रजत का भ्रम होता है तो सुख में कोई अधिष्ठान है उसमें कुछ भ्रम दिखता है भ्रांति से कुछ दिखता है तो अधिष्ठान कोई होना चाहिए और जिसका कोई अधिष्ठान ही नहीं ऐसे भ्रम नहीं होता है कहीं भी भ्रम किसको नहीं होता है जिसका कोई अधिष्ठान नहीं हो कह सर्प नहीं है तो फिर क्या है सर्प सर्प भाग सर्प okay? नहीं सर्पन नहीं सर्प नहीं सरपन नहीं सब तो क्या है क्या है सर्प नहीं तो फिर क्या है हैज्जू okay, तब तो, तो शांति तो क्या सर्पित है तो अधिष्ठान क्या है ये प्रश्न होता है सर्प नहीं तो फिर है क्या वो रजू का प्लास्टिक है लकड़ी है कास्ट है तब तो कुछ मानेगा और क्या है पता नहीं क्या नहीं तो सर्पन नहीं कैसे पता चला तो कुछ है अधिष्ठान का अधिष्ठान कोई एक है उसमें कल्पित होता है सर्प अधिष्ठान के ज्ञान होने से ही सर्पभ्रम का नाश होता है सर्प प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ और भ्रम ज्ञान का नाश कैसे होगा अधिष्ठान के ज्ञान होने पर अधिष्ठान कोई नहीं रहेगा तो सर्पभ्रम का नाश ही नहीं होगा निरधिष्ठान विभ्रांति प्रभावात अधिष्ठान के बिना भ्रांति नहीं होती इसलिए क्या सिद्ध होगा सारे जगत भ्रांति कल्पित इतने अनुसर तो ठीक है सब का अधिष्ठान आत्मा है आत्मा में ही सारे जगत कल्पित है आत्मनु अस्थित आत्मा है सदरूप है आत्मा ही है आत्मा ही सब कुछ कल्पित है और यदि शून्य ही कहेंगे शून्य को भी जानने वाला तो कोई चाहिए शून्य से अभी सशाखी तो सशाखी तो आत्मा साक्षिना सीधा तिथि सशाखी सशाखी का क हो सकता है सुत्र से विभा करेंगे तो कह के बिना भी होगा सशाखी तुर्थ किस सूत्र से समास्त होगा तेना सहे तुल्य योगे साक्षिना न सहेती सशाखी सशाखी कहे शून्य का भी कोई साक्षी होना चाहिए दृष्टा शून्य को जानने वाला कोई होना चाहिए कोई पदार्थ है कोई पदार्थ है तो उसको ज्ञानता कोई होना चाहिए नहीं तो पदार्थ की स्थिति होगी नहीं के, की के माना मेया, मेया मेया पदार्थ की होती है शून्य को जानने वाला भी कोई चाहिए साक्षी उसको प्रकाश करने वाला उसका प्रकाश का जब ज्ञाता कोई नहीं रहा तो शून्य की सिद्धि नहीं होगी अन्य था ते अस्य उत्तीर्ण ये जो कथन नहीं कहो तो शून्य ही सब कुछ है ये भी कथन ही नहीं बनेगा शून्य ही सब कुछ है कहने के लिए शून्य के ज्ञाता को मानना पड़ेगा नहीं आप शून्य को जानते हो तो कहोगे शून्य ही है शून्य का साक्षी आप हो तो कहेंगे शून्य ही सब कुछ है जब ये आप भी कुछ नहीं हो तो शून्य ही है कौन कहने वाला है सब कुछ शून्य ही तो शून्य ही है कहने वाला कोई रहेगा तो मैं अपने यदि स्वरूप को नहीं माना शून्य के साक्षी रूप आत्मा को यदि नहीं माना तो सब कुछ शून्य है शून्य का सब विवर्त है ये कहने वाला भी कहाँ रह गया सब तो शून्य हो गए ये कथन ही नहीं बनेगा शून्य के ज्ञान बुद्ध व शब्दान प्रयुक्तें कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो अर्थों को जानने के बाद शब्द कहा है शून्य को जान करके कहा जाएगा शून्य नहीं है शून्य का ज्ञाता साखी कोई मानना पड़ेगा नहीं मानोगे तो शून्यम अस्ति ये कथन नहीं, नहीं बनेगा अस्य न नौ, पदे नुक्तिर किन पदे सात पदे न उक्तिर अस्य निरिष्टानी पी शून्यस्य अच्छा ये निस्वरूप भ्रांति नहीं होगी तो बौद्ध लोग बोले थे शून्य को अधिष्ठान मान लो शून्य का क्या स्वरूप है, कोई है? जिसका कोई स्वरूप नहीं तो सुनो निस्वरूप निर्गतम नास्तिक स्वरूप जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है जिसका कोई स्वयं स्वरूप नहीं किसका बनेगा निस्वरूप से शून्य से अधिशान तो जिसका कोई अपनी सत्ता शून्य है ही नहीं, बनेगा? शून्य है निस्वरूप है तुच्छ है अधिशान नहीं हो सकता है निरधिष्ठान से भ्रम से और अधिष्टान के बिना भ्रम कहाँ दिखता है दिखता है नहीं अधिष्ठान भ्रम कहीं होता है निरधिष्ठान से भ्रम से अनुपत्य भ्रम संभव नहीं जगत कल्पना अधिष्ठान से आत्म न सत्ता अभ्य गंतव्य तो जगत की कल्पना का अधिष्ठान क्या हुआ आत्मा है जगत कल्पना का अधिष्ठान मानना पड़ेगा वही आत्मा है जो सत्य है सब कल्पित है सब कल्पित का अधिष्ठान कोई सत्य वस्तु मानना पड़ेगा जिसमें सब कुछ कल्पित है वही आत्मा है ऐसे आत्मा की सत्ता अभ्युपगंतव्या अभ्युपगंतव्या में क्या था तुम्हारे गमलिंग अभि उप गुसे अभ्युपगंतव्य स्वीकर्तव्य अभ्युपगंतव्या क्या था स्वीकर्तव्या सत्ता स्त्रीलिंग से अभ्युपगंतव्या स्वीकर्तव्या आत्मा की सत्ता माननी चाहिए शून्यवादी शून्य साक्षित्व अवश्य अभ्युपगंतव्य है शून्यवादिनोपी शून्य को जो कहता है बौद्ध माध्यमिक शून्य साक्षित्व अवश्य आत्मा स्वीकर्तव्य शून्य के साक्षी रूप से शून्य को जानने वाला कोई एक कहे, तब तो शून्य को कहेगा शून्य को कहता है तो शून्य को जानने वाला चाहिए शून्य का जो साक्षी है वही आत्मा है अवश्य आत्मा अभ्युपगंतव्य स्वीकर्तव्य अवश्य मानना पड़ेगा अन्यथा? अन्यथा अस्य ही अन्य अन्य नून्योक्ति तब मत न भावः सिद्धेत श्लोक अन्यथा साक्षे नुपगमे शून्य के साक्षी आत्मा को कोई नहीं मानोगे तो अस्य अस्य अस्था अ कथन अभिधानम शून्य विषय अभिधान पहले स्लो क्या है अभिधान का क्या अर्थ होगा भाषण कथन शून्यमित कथन मुक्ति का अर्थ ही वस्त धातु से करो उक्ति ब्रोन धातु से मुक्ति बन जाएगी मुक्ति का अर्थ कथन अभिधान तब बौद्ध से तो मत न सिद्ध देते कथन भी नहीं बन पाएगा कहने के लिए ज्ञान होना चाहिए ज्ञान होने पर शून्य के साक्षी मान लिया तो आत्मा मानना पड़ा शून्य कैसे होगा कस्तमे आह कस तरी आत्मा कह तरी आत्मा फिर आत्मा कौन तरी तदानी आत्मा क्या है इस वाक्य में कितने पढ़ना कितने कितने पदे और आगे को छे अंजुसी क्यों <laughs> कहा तरी आत्मा इति पदवाह छे पद सापे तीन चार इसमें बैठे अन्यो विज्ञान <laughs> अन्यो अन्म तयत आनंद मय आत अस्ति अस्तीकर्शन विज्ञानमत अन्नम अंतर्भव आतर विज्ञान में कन्तर आनंदमय अन्य है विज्ञानमय कोष के अंदर आनंदमय कोष है अंतर अंदर है अस्तित्व तेव या आत्मा अस्थि ऐसे उसकी उपलब्धि ज्ञान होना चाहिए सदरूप है यदि वैदिक दर्शन ये वैदिक दर्शन कहा आनंदमय को आत्मा मानने के लिए कहा ये विवाद बताते हैं वस्तु तो आनंदमय भी आत्मा नहीं है आनंदमय तो कोष आनंदमय की जो प्रतिष्ठा है ब्रह्म पुष्छम प्रतिष्ठा इसे चैतरे में कहा गया ये तो कहेंगे ये विवाद दिखाए इसको भी कहने वाले है कोई आनंदमय को भिन्न भिन्न आत्मा मानने वाले को बता दिया कोई कैसे मानते हैं कोई लोग विज्ञान में एक अंदर आनंदमय है उसको आत्मा कहते अस्तित्व उपलब्ध है वैदिक दर्शन अन्य तस्माद विज्ञान मातर आत्मा आनंदमय <coughs> आनंदमय आत्मा इति वैदिक वैदिक दर्शनं तस्माद् अस्थित्रुतिमय आत्माषद अंदर भी अन्न अन्ये अंतरात्मा उसका ननंदमय और अस्ती उपलब्ध आत्मा है सदरूप से उपलब्धि होनी चाहिए ऐसे श्रुति होने से सद्भा आनंद में आत्मा अभिवंत्य आनंद में ही आत्मा है ऐसा मानना चाहिए ऐसे वैदिक दर्शन वैदिक सिद्धांत तो ऐसा कोई लोग कहते हैं तो, इति आत्मस्वरूपे विप्रतिपत्तिं विप्रतिपत्तिं वादि वादि विप्रति दर्शयति इस प्रकार एवं विप्रतिपत्तिं में विरुद्धा विप्रति प्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति भिन्न भिन्न प्रकार ज्ञान विवाद अलग अलग प्रकार कोई कैसा मानते भिन्न भिन्न प्रकार विभिन्न प्रतिपति ज्ञान आत्म के विषय में दिखाया दिखा करके तत् परिमाण विशेष तस्य आत्मनः आत्मा का जो परिमाण है कितने परिमाण है इसके ऊपर भी वादियों के विवाद दिखाते हैं वादी विप्रपत्तिम दर्शेती वादी नाम विप्रतिपत्तिम विरुद्धा प्रतिपत्ति भिन्न भिन्न मत दिखाते हैं अलग अलग कोई मानता है अनुर्महान महान मो वे बहुधा बहुधा बहुधा बहुधाते कोई कहता आत्मा अनुहे सूक्ष्म है, है और कोई कहता मध्यम महान व्यापक है नायक कहते रामानुज आदि है वो कहते अनु है, और मध्यम परिमाण दिगंबर कहते ना तो अनु है, ना तो महान है किंतु देह जितने बड़ा है आत्मा इतने बड़ा है जग्न लोग कहते है इतव आत्मा के परिमाण के विषय भी बहुधा विवादंते बहुत प्रकार विवाद करते हैं। कैसे विवाद करते श्रुति युक्ति समाचार कोई श्रुति को युक्ति को आश्रय करके मान करके विभिन्न प्रकार विवाद करते परिमाण के विषय में श्रुति समाचार अनुत्व दर्शयती अनुत्ववादियों को पहले दिखाते हैं अनु मानने वाले रामानुज मध्वादी वैष्णव आत्मा कहते अनु अनु व्याराला सूक्ष्मी प्रचार रोम सहस्रभागे सहस्रभागे तोल्यासु प्रचर सहसभाग्या अंतरा अणु वद्यमते राज मते अंतराला वेदांत के मत से थोड़ा अलग है वेदांत को मानते हैं किंतु कुछ अंश से नहीं मानते अंतराला अणु बदं अणु क्यों कहते हैं सूक्ष्म नाड़ी प्रचार के अंदर नारी है उसके अंदर प्रचरण करता आत्मा बड़ा होगा तो नारी के अंदर कैसे रहेगा और शिरा प्रसिरा छोटे छोटे उसके अंदर आत्मा प्रचार करता है तो आत्मा छोटा होना चाहिए नारी कितने बड़ा है रोम न सहस्र भागे नुल प्रचरती रोम एक लोम केवल कह दिया और भी सूक्ष्म हजार भाग जैसे ही थे सूक्ष्म नारी वैज्ञानिक लोग भी कहते इसके शारीरिक के अंदर शिरा प्रशीरा उसके अंदर इतने सूक्ष्म है ऐसे अश्वत्थ आदि के पि, पि, पिपल के पत्र सुख जाने पर सिरा पशीरा पूरा भरा हुआ है इसी प्रकार ये सिरा पशीरा भरा हुआ है सहस्रभागे न तुल्यासु नाड़ीसु अयम प्रचरती विचरण करता है इसलिए अणु ही होगा सूक्ष्म होने पर तो नाड़ी के अंदर रही अणुत्वाभिमान तो हेतु माह अणुत्व तो कथन करने के हेतु देते सूक्ष्म नाड़ी प्रचार सूक्ष्म नाड़ी कैसा है तद उप पादयती रोमण सहस्रभागे अयम प्रचरती रोमण सहस्रभागे न तुल्यासु निसु शेष रोमण सहस्र भागे नुल्यासु नोम रोमन प्राप्त रोम के हजार भाग तुल्य नाड़ी में प्रचलन करता है संचारो सूक्ष्म न घटती अभिप्राय उनका कथन है जबी आत्मा अनुरूप नहीं होगा इतने सूक्ष्म नाड़ी में संचरण कैसे करेगा अनुक्त अंतरण अंतरण बे बिना अनुक्त की बिना संचरण नारी में सूक्ष्म नारी में नहीं संभव नहीं है इसलिए सूक्ष्म आत्मा है ओम तुल द वोर्णमुग्य सेनमारदा पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शाति शांति